वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्यभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदे राधि चरणोद गोपीजन सामूत बिंदवनमनोहर कल्पतरु वा छाकतरुवश्च कृपा सिंधु वाता पावे वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति नमक पंगु लिरी यहांग बंदे परमाधव बृंदावय तो श्रीदेव पिया वै केशवश्व श्ना पदे देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयन उत्तम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदेरे सकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभोक्तिक्त भक्ति सदा भक्तिमदाजगोद सदाभवीष्टोहम पदम शिव विरछि तम शरण्य भीतातिहम पुनतपाल भवदीपूत वंदे महापुरशते चरण स्त्यक्ता दुस्तसुरी तुरजक्षी धर्मीष्टर्जवचा जया मे गैतम वधा वंदे महापुरशते चरण यल्लवन खचंदम छटा विस्फुजित कि गपववधु स्वदर्शी पूर्णान रागरस सागर सारूर्ति साराधिका में कदम करो कृष्ण चैतन्य प्रभु नेता नंद गौरव भक्त विन्द गौरभक्तबिंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नेतांद सियाद्वैत गदाधर गौरव भक्त विन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजान लंबित होजौ कन का संकेतनिकमलायताक्षजरो जुगध वंदे जगत्विय करुणाबतारृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर दिव्यूप भुक्ति मुक्ति दिन भापन सदा नंगातरंग रमणीयजट कलाप गौरीशी थम भागम नाराण प्रियमदापहारम वरानश्री पुरपति भजबीश्वनाथ बागी बागने लक्ष्मीज से वक्षशी यस्त हृदय संबी हम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे नि जन सदृश पवित्रमीह विदे सर्वान्न कर्मा खील पथो ज्ञनी पीस्य शीलभक्तिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रोपा जी ने बताएं जगत का ये आदमी जड़ोवादी है जड़ोवादी चिन्मात्रवादी और चित्त जड़ो समन्वयवादी चित्त जड़ो समन्वयवादी भी है और विशुद्ध चित्त भावना में उपस्थित आदमी का संख्या बहुत कम है बहुत कम भक्ति योग में होता है भगवान का जब विशुद्धो छिद भूमिका अर्थात सचिद आनंदमय भगवान ये समझ में आए आनंदमय भगवान है आनंद ऐसा एक चीज़ है जिसको भगवान भक्तों का साथ शेयर करते सबका साथ बाट बाँटते हैं लीला शिकार करना शिला सच्चिदानंद भक्तिविन ठाकुर जी ने कल भी थोड़ा बात को उठाया था ये जो नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्या तो ठीक बात ज्ञान की सदृश पवित्र कुछ नहीं है और वो भी शिल रूप को संपाद जी का जो कहना है ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्नाविला ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशूलनम भक्तिरुत्तमा यहाँ जो ज्ञान का बारे में बताया ये विशुद्ध ज्ञान का बारे में नहीं है ये जो शुद्ध भक्ति का खिलाफ अनुकूल भक्ति अनुकूल जो ज्ञान है इसको स्वीकार करने के लिए गोस्वामी जी माना नहीं किया विशुद्ध ज्ञान का जरूरी है विशुद्ध ज्ञान का मतलब है भक्ति और जो ज्ञान अपरिपक्व अवस्था में रहता है वो कांचा उसका परिणति भयावह है ठीक नहीं है इसलिए अन्नाविलाषीता शून्यम बोला किंतु ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोला ज्ञान कर्मादि अनावृतम अर्थात भक्ति अनुकूल जो ज्ञान है सिद्धांतों का ज्ञान आदि सब स्वीकार करना है जो कर्म है भक्ति का अनुकूल सब स्वीकार करना है। ज्ञान ज्ञानकर्मादि मतलब भक्ति का अनुकूल क्रिया अर्थात ये स्वीकार करना जरूरी है शिला स्वच्छिदानंद भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो किसी भी जगह के अनुष्ठान होता है आध्यात्मिक अनुष्ठान किसी जगह सोच समझकर होता है किसी जगह बिना समझ के भी होता है सो जानता नहीं किसलिए किया जा रहा है ये सब जो अनुष्ठान है इसका पीछे कितना चिद अनुभव हुआ बहुत कठिन बात है समझ में आना जितना सारे अनुष्ठान हो रहा है, ये अनुष्ठान का पीछे कितना चिद आलोचना हुआ चिन्मय भाप का उन्वेष हुआ हम आज झूलन यात्रा किया झूला झुलाया ऐसा ऐसा कर दिया लेकिन उसका पीछे हमारा कितना चीत भाव का उन्मेष हुआ हर चीज़ हरिनाम करे रसोई करे भंडारा करे कुछ भी करो पूजा करे जितना भी अनुष्ठान सब अनुष्ठान का पीछे तुम्हारा चीत भाप का कितना उन्मेष हुआ कितना तुम्हारा गेन हुआ बेनिफिट कितना हुआ ये अगर न समझ में आए तो ये तो बड़ा मुश्किल बात है हर कर्म कितना चिद भाव हुआ चिदभाव का उन्मेष अचर्चा उन्मेष हुआ नहीं तो बेकार हो जाएगा कोई अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि पहले ही बोला जड़ोवादी गण अंदर में पूरा जड़ो निष्ठा है और कुछ नहीं निष्ठा है वो भी भक्तों का माफी देखने में लगता है भक्तों को माँ भी कम करना वो तो कर रहा है महाराज साहब लेकिन उसका अंदर में जड़ो भाव है संपूर्ण जड़ो और कुछ नहीं जैसे चार वक का नीति है जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत अरे महाराज मरने का बात कुछ नहीं है बेकार की बात है जब तक ये शरीर है खाओ पियो जियो मस्त करो और पैसा नहीं है तो उधार करो उधार करके घी खरीदो ऋणम कि पीवे एकदम जड़ोवादी चाड़बक और किसी किसी का मंदिर में चिन्ह मातृभाव का उन्मेष है चित्त जड़ों समन्वयवादी जो है प्रभुपा जी इन लोगों को बिल्कुल पश्रे नहीं जे लोग चित्त और जड़ों को समन्वय करके अपना जिंदगी को गुजर रहे चाहे भजन जीवन ही है भजन जीवन चित जड़ों समन्वय चित भाव को थोड़ा मानता है और जड़ों भाव को वो मिलावट है और करके कुछ ऐसा वैसा कर देता है चित जड़ों समन्वय आदि का मंगल होना मुश्किल है यद शुद्ध भक्तों का संग के द्वारा विशुद्ध भाव समझ में आए आनंद होए ये तो सौभाग्य की बात है आनंद नहीं आता तर्क वितर्क उत्थापित होता है इसमें भजन में बड़ा रुकावट है भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार भक्ति प्रतिकूल कर्म वर्जन अंगिका ये भक्ति राज्यों का विषय है गीता का भी अल्टीमेट जो फाइनल उपदेश है ये भी यही है क्योंकि पहले भी बताया था सर्वधर्मानंद परित मामेकम सरणम बज यही तो भक्ति का गेट है भक्ति का रास्ता में जाओ तो गेट कहाँ है गेट से ढुको घुसोगे तब ना पता चलेगा भक्ति राज्यों में घुसोगे भक्ति का गेट ही वही है भक्ति का गेट ही वही है अब मजे की बात है जोर जबस्ती नहीं चलता जोर जबस्ती नहीं चलता सिचुएशन ऐसा हो गया जो देखो हमारा बोलने का बात है ऐसा ऐसा बोल दिया जिसका ग्रहण करने का इच्छा है तो ग्रहण करे जितना अनुकूल क्योंकि वो तो परिस्थिति प्रतिकूल है ही है ये भी हम मानते हैं फिर भी जितना करोगे उतना ही आपका बेनिफिट जोर जबरस्ती का कोई बात नहीं अपना मंगल का चिंता करो अपना जितना करोगे कष्ट तो होगा हम जानते हैं उतना करोगे भक्ति राज्यों का प्रवेश का जो गेट है दरवाजा है एंट्रेंस ये है वही सर्वधर्मानंद पर जो माम एकम ये भक्ति राज्य में घुसने का रास्ता है आप पहले भी बताया गीता जी ऐजा सिमद गीता उपनिषद तो यहाँ एकदम उसका उपदेश को एकदम खत्म करते हैं शेष वहाँ से हमारा भक्ति राज्यों का गौड़ी दर्शन शुरू होता है ये भागवत जी का महिमा में गोकुर्ण जी महाराज भी आत्मदेव पिताजी को यही बताया था धर्मम भजस् स सततम त्यजलोक धर्मान इसका माने क्या है धर्मम भजस्व सततम् तो जो लोक धर्म लोक धर्मों जो है ये समाज में समाज धर्मों लोक धर्म जिसको बोले ये सब जो धर्म है इसके द्वारा आपका वास्तव मंगल नहीं हो सकता एक बद्ध जीव भंडारा आदि सब अनुष्ठान करे उसका क्षमता नहीं है तो उससे बड़ा भारी भंडारा चल रहा है हंगामा हो रहे ये सेवा कर वो सेवा का सब ठीक है लेकिन उसका हिम्मत नहीं होता इन सब विषयों से से एकदम चुन के जो वास्तव वस्तु है मैं आज का जो इतना हंगामा हुआ उसमें हमारा क्या लाभ हुआ ये देने का हिम्मत हर आदमी का नहीं है इसीलिए लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बार बार बताया मठ मंदिर दालान बारी ना कर प्रयास भक्ति विनोद ठाकुर बोका नहीं था भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे कि देखो बद्ध अवस्था में परिपूर्ण बद्ध अवस्था नहीं सोचो कि 50 परसेंट बद्ध अवस्था 50 परसेंट मुक्त हो गया तो उसको बद्ध अवस्था उसका अंदर है इसी अवस्था में वो अगर बड़ा भारी सब व्यवस्था हो जाए उसमें क्या करे उसमें मुश्किल हो जाएगा क्यों एक तो विषय है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो बताया वही हम कह रहे हैं ये नहीं अब बोल रहे हैं कि अनुष्ठान सब बंद कर तो करना जरूरी है एक ही अनुष्ठान शिल भक्ति दे तो माधव गुस्से महाराज एक ही अनुष्ठान भक्ति जो तो माधव गोश्री महाराज या शिला भक्तिपूर्ण तुरीगोशी महाराज या परम ज्योत केशव गो महाराज परम बजे श्रीधर महाराज कर रहे एक ही अनुष्ठान जैसे एक उदाहरण दे उदाहरण इसलिए देना जरूरी है आपका समझ में नहीं तो तर्क आ क्या बोल रहा है बेकार की बात समझ में नहीं आएगा शिला गुरुपाद पद्मो भक्ति शिलाभक्तिपूर्ण पूरी महाराज जी वो इतना निष्किचन वैष्णव थे आप बोलने का विषय नहीं बोलने का विषय नहीं वो गप हो जाएगा आजकल के जमाने अब वर्धवान की राजा उनको मंदिर दिए हैं कालना कालना सिपाट जो है गौरीदास पंडित सूर्योदास पंडित सब है वहाँ एक मंदिर दिए हैं और मंदिर में विग्रोह है विग्रोह भी बहुत जागृत जागृत विग्रह ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा विग्रोह वहाँ वो मंदिर का अंदर कुछ नहीं था सिर्फ मंदिर ठाकुर जी है एक ब्राह्मण आके उसको फूल तुल से ऐसा फेंक कर चले जाते थे पर्दवान की राजा ये मंदिर शेलभ महाराज जी का साथ तैयार करके इसी महाजन को महापुरुष को दिया ये महापुरुष का यह पहला मठ अब ये मठ मिलने का बाद जब साफा फाफा करने का चक्कर में थे तो जितना बाहर का गुंडा है जुआरी है ना जुआरी वो जानते थे भाई ये तो यहाँ कोई नहीं आता ये अच्छा जगह है जुए का अड्डा बना लिया जुआ अड्डा और खूब गांजा खाओ खूब खाओ वो सब बस जब वो देखे एक महाराज जी को मंदिर मिल गया वो तो साफा फफा करेगा मंदिर साफा करेगा चारों जंगल है हमारा अड्डा तो खत्म हो जाएगा तो एक काम किया बोले ये जो मंदिर में विग्रह है इसको हम तोड़ फोड़ के गंगा में दे देंगे गंगा तो नस्ती है बास कुठार लाया उसको तोड़ के हम फेंक फेंक देंगे अब जब महाराज कुठार को ऐसा उठाया अब पीछे से इतना बड़ा एकदम अनंत तो देव उठा हाँ करके तो डर के मारे सब भागे हु भागे अब आए नहीं अनंत वासुदेव जी तो मेरा कहने का बात ये नहीं था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी मंदिर में गुरुजी सब करते थे शिष्य नहीं बनाए थे क्योंकि जाने शिष्य कौन होगा किसी भी से इच्छा नहीं था एकाद गृहस्थ गृह शिष्य भी निष्ठावान एकाद आध नाम दिए ऐसा कोई नहीं सब अकेला करते सब राधाष्टमी का समय वो मंदिर का उद्घाटन था मतलब उद्घाटन मंदिर तो उद्घाटित मंदिर तो पहले से ही था लेकिन उस सब उस सब करके गौड़ी समाज का जो सेवा पूजा का जो पद्धति है वो चालू करेंगे लेकिन उनका पास कुछ नहीं है भंडारा जो करेंगे इतना हजार लोग आए कि कुछ नहीं है उनका पास भक्ति विज्ञान भारती महाराज पहुंचे, सारे बहुत सारे रसोई कर सब नरतों पर इतना जो, इतना सुंदर चेहरा रसोई करेंगे इतना लंबा इतना सुंदर चेहरा वो रूसी करेंगे बस लेकिन कुछ नहीं है ना तो बर्तन है ना तो कुछ है मेरा कहने का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास आएगा नहीं तो ये बोलने का दरकार नहीं था गीता पाठ हो रहा है तो गीता का और जो विषय वस्तु है इसमें प्रवेश करने के लिए सब जानकारी जरूरी है कहाँ कहाँ से वहाँ का लोकल आदमी जाके कहाँ कहाँ से बर्तन लाए और से कहाँ कहाँ से सारे सब्जियाँ अमानिया शुरू हुआ सारे सिलोभक्त विज्ञान भारती महाज बोल रहा है जिंदगी में हम देखा नहीं है ऐसा उत्सव उनका पास कुछ नहीं है लेकिन ये महापुरुष का उत्सव ऐसा अजीब सा हुआ राधाष्टमी का दिन की पूछना मत और जो जयकारा हुआ प्रसाद का है जयकारा होता न महाप्रसाद गोविंद है उसका बाद चौतन्य चैत्य न एक दिन महाप्रभु अद्वैत गृह थे बोले इतना लंबा जयकाराम हम सुना नहीं आधा घंटा एक घंटा जयकारा चल रहा है वो भी प्रेम का साथ कहां कहां से सब आ गया लेकिन ये उत्सव अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी करने जाए उसके लिए भगवान क्या ऐसा करेगा हाँ, आ वो उत्सव का अंदर वैभव कुछ नहीं था लेकिन उसमें जो चिद चिद चिन्मय आनंद उपस्थित हुआ इसी को समझाने के लिए ये बात बोलना पड़ा नहीं तो बोलने का दरकार नहीं भंडारा तो बहुत आदमी करता है लेकिन उस उत्सव में भारती महाज बोल रहे हैं कि जो आनंद उपस्थित हुआ जिंदगी में ऐसा आनंद नहीं देखा कहाँ से इतना दिल खिल रहा है एकदम और ये उत्सव कोई बद्ध जीव करने जाए तो किसी का चढ़ आए हमको थोड़ा भंडारा होगा थोड़ा हमको पैसा दीजिए आप पैर पकड़ना पड़ेगा पकड़ना पड़ेगा ना जो अभी भागवत का दूसरा स्कंध में इतना सुंदर लिखा है कस्माद भजन्ति ति कव धनु इस श्लोक का जब व्याख्या होगा तो आनंद से आपका विश्वास होगा कस्माद भजन्ति कवयो धनु दुर्मदान्ध किस लिए जब भगवान है परिपूर्ण सहता कर रहा है गुरु वैष्णव है तो क्यों दुर्गंध दूषित विषय आदमी का चरण जाके पकड़ते हो क्यों किस लिए वो तो धोखा देगा ही अगर कोई सहायता भी करेगा तुम्हारा चरण का नीचे रखकर अपना पोजीशन रख के तब सेवा करेगा करेगा तो यही तो सेवा का मोड है इसीलिए भागवत मोहलय अकस्मात भजन ति कवय धनोधुर्म्तो इसी बात का ही भक्ति विनोद ठाकुर उच्चारण करके बोले कोई बद्ध जीव अगर बड़ा बड़ा अनुष्ठान करने जाए उसमें उसका फांसना है फांसना जानते हो फंस जाएगा किसी को पैर पकड़ो किसको ये करने जाओ उसका अंदर में जो अनुष्ठान का मूल विषय है वो आगे आएगा नहीं मूल विषय जो आनंद आएगा नहीं लेकिन महापुरुष का लिए ऐसा नहीं है जिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को सैंप भोपात जी ने बोले ठाकुर जी को ठाकुर जी बोले ये तुम प्रचार करो बोलो प्रचार कैसे करें हमारे पास ना तो पैसा है ना तो लोक बल है कुछ नहीं प्रचार करने के लिए सब जरूरत है चैतन्य महाप्रभु नित्य सारे राधा सब सारे आए गुरुवर्गो आखे बोले चिंता कहें हम पीछे है आपका सब भेज देते हैं पैसा भी आएगा सब आएगा आपका पीछे आदमी तो बोलता है हमने किया है क्या श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पर अखिलेश्वर साक्षात कृष्ण है सिर्फ कालर जो है शरीर का रंग अलग है वही भगवान चैतन्य महाप्रभु का शादी का, का लिए पैसा नहीं है घर में है शादी को शादी में जो जलूस जो निकाला था इतना भंडारा हुआ इतना नृत्य कीर्तन हुआ किसने किया था किसने किया था सुवर्णसेन राजा सुवर्णसेन सत्यजुग में नाम था उसका ही फिर आविर्भाव हुआ क्या नाम था उसका वो है हाँ बुद्धिमंत खान वही तो सुवर्ण विहार ही राजा सुवर्ण सेन राजा अब देखो हैरान की बात है बोले ये भगवान का स्वादी जो भगवान का शादी क्या है नित्य शक्ति है बोले ये इसमें जितना रुपया लगेगा हम खर्चा करेंगे है ना उसका पीछे कारण क्या था कोई नाम खाने का, ना का? क्योंकि उसमें जो उसका फायदा हुआ वो तो कहना ही क्या है भक्ति हुई तो माधव गुस्ती महाराज जन्माष्टमी में जन्माष्टमी का टाइम आकाल जन्माष्टमी आज सभा चल रहा है और उनके शिष्य वर्गो सब माना कर दिया गुरुजी भंडारा में कुछ नहीं है वो समय वो चल रहा था फेमिनाइन अर्थात दुर्भिक्ष जिसको बोलता है चाल गेहूँ ब्रिटिश ज़माने में चाल गेहूँ भी उसका अभाव स्कॉसिटी बिल्कुल नहीं है आदमी वो खेतों से साग पता ला कर बॉयल करके खाते थे निमक दे ऐसा हाला गुरुजी बिल्कुल भंडारा भंडारा मत बोलो माइक पे भंडारा करो तो कुछ नहीं है भंडारे पे गुरुजी को कुछ नहीं गुरु तो गुरु ही होते गुरु तो गुरु ही होते कुछ नहीं जवाब दिया अब जब सभा समाप्त तो हुआ और माइक पकड़ का जोर जबरस्ती हुआ काल जन्माष्टमी उत्सव है जन्माष्टमी उसपे सारे आना और जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव में सारे झाड़ा भंडारा सब कई कर शिष्य लोग सब माथा में हाथ दिया हरी महाराज क्या कर डाला ये तो ईंट ईंट पत्थर पड़ेगा मंदिर में तुमने निमंत्रण किया कुछ नहीं है तुम्हारा पास काय को निमंत्रण किया साफ चिंतित हो गया घबरा गया गुरुजी कुछ नहीं बोले। करने का बाद फिर चले गए और रात को सब बेचे नहीं काल तो एकदम ईट पत्थर पड़ेगा मंदिर में क्योंकि भंडारा बोल दिया तुम कुछ नहीं है तुम्हारे पास क्या करें? अब रात को साढ़े बारह एक बजे एक पंजाब का लोहड़ी आया ब्याद लड़ी उसमें तेल गेहूँ और चावल जो कुछ भी आटा मैदा जो कुछ भी है सब पंजाब लाड़ी फूल आके वो एड्रेस में ऐसा ऐसा करे महाराज जी खुलो अब दार क्या बात है ये रात एक बजे कौन है बार बार धक्का रहा है उसे खोला बोले आपका ये बिल है ये देखो ये भेज दिया अमुख से अब उस समय उस समय जो भंडारा हुआ वो भंडारा जमाने में कभी नहीं हुआ था अब बोलो चारों और चाल नहीं है लेकिन ठाकुर जी के पास कुछ कमी है कमी है घबड़ा जाता है आज भी सब पहले भी हम देखे रामानंदी समाज का जो एक एक साधु था पहुंचा हुआ वो भी उसका संप्रदाय का साधु है उसका संप्रदाय का भले वो महाराज एक एक भंडारा करते थे बीस हजार पच्चीस हजार पचास हजार आदमी खाए लेकिन साधन कुछ नहीं है कहां कहां-कहां से आ जाते और हनुमान जी का पास जाके इतना बड़ा नीमक का निमक का बोरा है और हनुमान जी का चरण के सामने जाके रख देते हैं रख के बोलते हनुमान जी को बोलते ये तुम्हारा जुमा है इतना नून कम से कम लगे ऐसा रूसी बने ऐसा भंडारा हुआ ऐसा व्यवस्था करो तुम्हारा जुमा है इज्जत तो तुम्हारा है हमारा नहीं है इज्जत तुम्हारा है हमारा नहीं जाएगा लोग बोलेगा राम जी का कोई खंबा नहीं है ये निमक हमने बुरा रख दिया ऐसा निमक पूरा हमारा रूसी में जाना चाहिए इतना आदमी भोजन पाए तो हो जाता विश्वास चाहिए श्रद्धा परिपूर्ण नहीं है उस दिन भी बताया था ना ये लौकिक श्रद्धा और तात्विक श्रद्धा जब तुम्हारा अंदर में तात्विक श्रद्धा पैदा नहीं होगा वो तुम्हारा तब तक समस्या रहेगा जब तक लौकिक श्रद्धा रहे कभी भी घर चले जाए वो सुनेंगे नहीं लेकिन तत्विक श्रद्धा हो जाए पक्का एकदम गुरु वैष्णव में निष्ठा विश्वास उसके बाद उसको जितना धक्का मुक्की हो जितना भी समस्या है वो घर नहीं जाएगा वो भजन करके ही छोड़ेंगे विश्वास है हमारा जो कहना है उसमें इवोल्यूशन आएगा भले महाराज ये सब फा क्या से सब बोलता है महाराज हाँ प्रचार के लिए कम से कम मिनिमम मध्यम अधिकारी का उन्नत अवस्था होने से अच्छा है जिसका अंदर में अभी स्त्री पुरुष दर्शन विगत नहीं हुआ वो उसका चरण में मेरा विनती प्रचार में ना जाए वो गंड वो समस्या पैदा हो जाए कम से कम यह भाव कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है दुनिया का चीज़ है दुनिया में वैचित्र रहेगा ये हमारा क्या आएगा जाएगा ये भाव कम से कम अभी भी परिपूर्ण जड़ो भाव है और कभी कभी चित भाव को स्वीकार कर हाँ महाराज ठीक है ये होगा नहीं चित जड़ों समन्वयवाद या जड़ोवाद ये उचित नहीं ये शुद्ध भक्ति का रास्ता है तो जो भी है ये जो समझने के लिए बताया भक्ति मनोद ठाकुर जी का ये नहीं कहना था कि मठ मंदिर ना बनाऊँ क्योंकि भक्ति में ठाकुर जी शास्त्रों का खिलाफ बात नहीं कह सकता श्रीमद भागवत जी महापुराण में विष्णु पुराण में विशेष करके भागवत जी महापुराण में बताते हैं वो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं उद्धव जी को गार स्क में मन मंदिर करे दीरम हमारा बड़ा मंदिर करो एकदम मन मंदिर करे दीरम एकदम बड़ा मंदिर करो हमारा आ फिर भक्तिविन गुरु शास्त्रों का खिलाफ़ बात कर रहे हैं मठ मंदिर दालनबाड़ी न करो प्रयास मठ मंदिर बनाने के चक्कर में मत जाओ किसके लिए बोला पापा जी के लिए बोला पापा जी तो मठ मंदिर बनाए चौसठी मठ बना दिया चौसठी भक्ति अंग है अपना जिंदगी में चौसठी भक्त अंग आज जिया बासठी साल का थोड़ा करके दिखाया ना चौसठी मठ बना चौसठ भक्तियों जब किसी ने बोले जे आपका कितना सारे मठ हो गया देखो चाड़ो और सुंदर पोपाजी ने बोले अरे ये तो कम है कुछ नहीं है हमारा इच्छा था हर जीवों का हृदय में एक एक गोड़ी मठ पैदा कर दे कितना बड़ा भावना है उस खानदान में मैं कितना छोटा सा कीचर में पड़ा हूँ कहाँ पोपाजी का भावना कहा केशव को का भावना ये महापुरुष का भावना कब हमारा अंदर आएगा जब इनका साथ हमारा दिल संपूर्णो मिल जाए इतना प्रीति हो इतना प्रीति हो गला को काट के फेंक दो फिर भी महाराज जी का नाम बोलेगा ठीक बोला है ऐसा प्रीति होना चाहिए जब ऐसा प्रति हो तो उसका अंदर में गुरुजी का सारे भावना सिद्धांत तो सारे आएगा ही आएगा 100 परसेंट शंकराचार्य जी ये साखी है इसका शंकराचार्य जी इच्छा करके मायावाद का प्रचार किया भगवान के आदेश लेकिन शंकराचार्य जी जो वेदांतों का व्याख्या करते थे पदोपाद इनकी सेवक ये जब तक ना आए जब कथा बोलने बैठे वो जब तक ना आए गुरुजी कथा नहीं बोलते थे अब बाकी शीशों बोलते थे गुरुजी कथा शुरू कर दो और क्या समय तो जा रहा है बल थोड़ा रुक जाओ उसको आने दो अरे वो क्या करेगा वो मूर्ख नंबर एक है वो जानता ही नहीं वो आए ना आए क्या है उसमें फर्क क्या फर्क पड़ता है गुरु कुछ नहीं बोला शंकराचार्य जी कुछ नहीं बोला भले ही इन का अंदर इतना बड़ा घमंडी पैदा हुआ ये सोचते कि हम बड़ा शिक्षित है बड़ा एजुकेटेड है हम बड़ा विद्वान है इन सब को आज सबक सिखाना है हमको क्या किया पद्यपात पहाड़ का झरना में आप गुरुजी का कपड़ा फपड़ा धोके अब लेके आ रहा है शंकराचार्य जी इधर से उसको अंदर में शक्ति प्रयोग किया या और पद्यपात क्या कर रहा है जब उधर से आ रहा है कपड़ा को लेके गुरुजी का कपड़ा धो और वेदांत का सूत्र को बोलते बोलते व्याख्या को पदाद शंकराचार्य जी का जो वेदांत का जो व्याख्या है वो आज सूत्र हो तो बोलते बोलते आ रहा है पानी का मापिक अब जो आया सारे आदमी चुप है देखे पद्योपाद बोलते बोलते आ रहा है एकदम तो सब एक दूसरे से देखते रहेंगे क्या बात हुआ ये कैसी संभव है सब संभव है गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा सब सम्भव है विश्वास नहीं है गुरु तत्व में वैष्णव तत्व में तो कैसे हुआ विश्वास ही नहीं है सब कर रहा है लेकिन विश्वास नहीं ये भी एक किस्म का आजीब जो भी है अभी मेरा कहने का मतलब था सिला भक्ति मनोहर ठाकुर का ये कहना नहीं था कि मठ मत, मत बना पहुंचो हुआ आदमी अगर बनाए कुछ करे उसके अंदर में बड़ा भरी पावर रहता था सिला भक्ति तो महादेव गोश् महाराज बड़ा बड़ा भंडारा करते थे लेकिन भंडारा जब करते तो आदमी लोग आते थे आके किसको देखते थे अरे इतना बड़ा महापुरुष अजान लंबित तो भुजो उसको देखते थे पहले तो देख के हैरान हो जाते है इतना सुंदर रूप इतना भाव है भक्ति और सभा में थोड़ा नजर तो नजर जाएगा ही तो वो महापुरुषों को थोड़ा बहुत दर्शन है दो चार शब्दों अगर कान में आ जाए तो वही तो असली भंडारा असली भंडारा तो पूरी कचोरी नहीं है महापुरुष लोगों ने हरिकथा का, का भंडारा करते थे पूरी कचोरी का भंडारा तो हर जगह चल चली रहा है शादी में इसमें उसमें क्या रखा है उस विशेष और ज़्यादा खाओ तो पेट का बीमारी हो जाए हरिकथा जो है भगवान का प्राकृत विषय यही तो भंडारा है इसी के लिए बुलाता है ये अगर नहीं दे पाओगे नाचो कौ कुछ भी करो माइक लगा दो तो चारो कुछ नहीं मायावादी का जो हरि कथा का विश्व है जितना सेवा का है चैतन्य चरित मित्र में लिखा है जैसे सूल लगा रहा है ठाकुर जी बोलते हैं सूल सूल देखे जैसे मार रहा है ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा कष्ट हो रहा है हमारा क्योंकि इसका अंदर में विश्वास नहीं हमारा अंदर में पक्का विश्वास होना चाहिए उसका बाद वो विश्वास को आपका साथ बंटवारा करे जब हमारा अंदर में विश्वास नहीं है आपका साथ क्या बंटवारा करें क्या भाषण दें हम उसमें क्या फायदा होगा ठाकुर जी बोल के कुछ नहीं है अरे तो निराकार कुछ नहीं है बेकार ऐसा कुछ नहीं है तो जो बेकारी है वो लीला हमको सुन के क्या फायदा जो बेकार है वो सुन के हमारा क्या फायदा हजारों हजारों जो महापुरुष लोग जो भगवान का लीला का स्वादन किया आनंद लिया यहाँ तक कि बिल्ल ठाकुर हैं ये भी अंतिम में कितना सुंदर बताया था आनंद सिंगासनो लब्ध दीक्षा हम इस संप्रदाय में दीखित थे बाद में ना जाने क्या हुआ ठाकुर जी का क्या कृपा हुआ बस ये शठ भगवान श्री कृष्ण ने हमको बस कर लिया हमारा भागने का कोई रास्ता नहीं हर वक्त उसका लीला हमारा दिल में शरण होता है अपना दो आंखों को फाड़ दिया था फाड़ दिया था दो आंखों को फाड़ दिया था घर छोड़ आया आने का बाद वो भी वेशवा का कहने से चिंतामणि, उसका कहने से शर्म आया वेशा जी ने ऐसा बात किया कि उसका शर्म आया उसी तुरंत दो के चला गया बोला हमारा कुछ दर करने अब भागे भागे फिर दक्षिण भारत चलते चलते वृंदावन का और कहाँ जाए फिर एक जायगा फंस गया था फिर वो व्यापारी बनिया उसका बीवी के ऊपर आसक्त हो गया फिर उसका बात क्या हुआ उनसे दो कांटा ज़्यादा बात नहीं कहेंगे उससे दो कांटा जो उसमें लगाने का जो क्लिप होता है ना वो मांग के अपना आँखों का ऊपर दे दिया पूरा आंखें अंध है पूरा पानी एकदम खून बहरा दोनों आ गया आ जाने के बाद निर्वेद उपस्थित हुआ उसका पहले ही निर्वेद नहीं हुआ फिर भी लड़की का सूरत देखो ये और वो जो बनिया था वो भी बहुत चतुर था वो भी भगवान का भक्त था बोले ठीक है ये अगर तैगी बना है इसमें अगर आनंद है बीवी को बोला जाओ लेकिन सामने गया तो उसका अंदर में ठाकुर जी क्या भाव पैदा किया बोलो तुम्हारा दो कांटे है वो दे दो देने का अपना कांखों को फर दिया फरने का बाद खून ही खून दो आ गया उसका बाद उसका अंदर में ऐसा बैरगो पैदा हुआ कि वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण छोड़ के कुछ दिखाई नहीं देता अंधा बन गया चल रहा है वृंदावन का वो और जाके साढ़े साल ब्रह्म का किनारे बैठकर भगवान का लीला का आस्वादन किया साढ़े सात साल कैन यू इमेजिन एक आदमी कितना दिन जीता है साढ़े तीन साल जिया था तोलंगा स्वामी तोलंगा स्वामी का नाम सुने हो मराठी वाराणसी में रहते थे योगी पुरुष थे शंकर भगवान का उधर रहते थे और ब्रिटिश बालों ने उसको पकड़ कर जेल में दे दिया किसी ने शिकायत किया है बाबा बदमाश है घाट में सब मैया लोग नाते आते हैं वो हरकतें कुछ नहीं किया इस सिद्ध महात्मा ने वो जोगी सिद्ध भक्ति सिद्ध नहीं तो उसको ब्रिटिश लोग पकड़ के ले गए ब्रिटिश लोग पकड़ के ले लेके जेल खाने का अंदर दे दिया मतलब इतना मोटा है लंबा काला बाबा कुछ नहीं बोला पकड़ के ले गया जेल का अंदर दे दिया बाबा जेल का अंदर है और उसका बादबह में देख रहा है कि इतना बड़ा बड़ा लोग है ताला आज सुबह में ब्रिटिश का जो पुलिस लोग है वो घबरा गया बाबा जेल का बाहर पैदारी कर रहा है ऐसा करके पीछे हाथ दे के एक बार इधर जा इधर उड़ी कैसे आ गया ये तो ताले का अंदर था जेल के अंदर बाहर में घूम रहा है फिर उसका बाद छोड़ दिया बोले ये साधारण आदमी नहीं तो जो भी है ये मेरा कहने का मतलब था गीता का चर्चा का फाइनली जो विषय है वो है शरणगत होके आ द्वादशोध्याय में भगवान संपूर्ण बता दे भक्ति जो के में दादो सुधाय में दादोशोध्याय में उसके बाद तरह तरह का निष्ठा का बात किया तामसिक राजसिक उसका खाना बैठना उठना सब व्याख्या किया भगवान सब गीता को बोला जाते एवरग्रीन साइंस ह्यूमन साइंस ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो गीता का ऊपर अपना तर्क चलाएगा चाहे उसका विश्वास थोड़ा फड़ग होता है ऋषि और औरविंदो का विश्वास एक किस्म का होता है उसका व्याख्या और लोकमान्य तिलक जो है वो भी व्याख्या किया सर्वबोली राधा कृष्णन वो भी गीता का व्याख्या किया सौ सौ आदमी गीता का व्याख्या किया लेकिन हम किसका व्याख्या को स्वीकार करें ये तो कन्फ्यूजन है ना झगड़ा आ जाएगा इतना सारे व्याख्या बाजार में हैं हम किसका व्याख्या को स्वीकार करें कि यही सबसे अनोखा है यही भगवान का हृदय का भाव है पहला बात तो यह है गीता किसका है किसने बताया मेरे भगवान साक्षात बताया हाँ कम टू द पॉइंट जब भगवान साक्षात बताया तो ऐसा करो भगवान का जो एकदम अपना आदमी है उसका मुख का व्याख्या सुनो हो गया छुट्टी समाधान आपका घर का बारे में मैं जानना चाहे किसी भी हालत से पुलिस वाले या तो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट वो आए चाय का दुकान में आया खबर का वो दे के चाय पी रहा है अड्डा जमा रहा है पहले पूछेगा वो व्यक्ति कहाँ रहता है बोले वहाँ रहता है क्या करता है ऐसा गप जोड़ देगा एक एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का आदमी बहुत दिन नष्ट कर देता एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कितना समय देता है तो अंदर का खबर निकालने के लिए बहुत समय लगता लगता नहीं तो अगर अंदर का खबर चाहिए तो उसका जी सबसे बड़ा इंटीमेट जो है उसका पास पहुंचो जो सब उसका खबर रखता है खाता पीता उठता बैठता कहाँ जाता है कौन फोन आता है सब उसका खबर है उसका पास जाओ तो उसका खबर मिलेगा ना पक्का ऐसा ही मेरा यह उदाहरण हमने दे दिया इसलिए कि भगवान का अपना आदमी कौन है भगवान का सबसे प्यारा कौन है राधा रानी छोड़ के तो और कोई नहीं है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक ही है इसीलिए भागवत का महिमा में बताया सौ ए सा जो राधा वही कृष्ण है अब राधा रानी का जो परिकरी है सहेली है ना, कितना सारे सखी मंजरी, वो सखी मंजरी अपना रूप पकड़ के आए हैं ना कभी लवंग मंजूरी कभी रूप रूप कौन है रूप मंजूरी रूप गोस्वामी पात कौस्तूरी कोस्तुरी कस्तूरी कोस्तुरी, कोस्तुरी मंजूरी कौन है बल्ले को कोविराज गोस्वामी लवंग मंजरी कौन है सनातन गोस्वामी ऐसा करके राधा रानी का ही गण चैतन्य महाप्र के साथ आए आए ना अब उनका मुखारा बिंदु से गीता का जो व्याख्या सुनोगे और किसी एक मिशन उनसे जो गीता निकला है यू कैन कम्पेयर योर ये झगड़ा का विषय नहीं अब उसको उठा लो हाथ में और एकदम निरपेक्ष होकर दोनों का विचार करो आपका अंदर में समझ में आएगा <coughs> बांग्ला में ऋषि अरविंद बोल के इतना बड़ा आदमी था जिसका बाद हर आदमी जानता है इंडिया में ऐसा कोई नहीं बंदे मातरम ये जो लिखा वो लिखा है कौन लिखा है देश जो स्वाधीन हुआ ये विवेकानंद लिखा ऐस इसका नाम क्या है वो ऋषि और बिंदो समझा न मेरा बात जब भक्ति विनोद ठाकुर का साथ पोर्टफोलियो चेंज हुआ मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेपुटी मजिस्ट्रेट ये भी थे ये भी थे अपना ऑफिस का जो विषय है वो इधर से दूसरा जगह भक्ति विनोद ठाकुर जा रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर दूसरा जगह जा रहा है अभी उसको फाइल देखे उस समय में दोनों में थोड़ा दोस्ती हुआ था लेकिन भक्तिवनोद ठाकुर हैरान हो गया इसका गीता का व्याख्या सुनकर तो आश्चर्य जी की व्याख्या ये तो भक्ति का व्याख्या नहीं है भक्तिविनोद ठाकुर जो व्याख्या किया है वो उस लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अंदर में बड़ा घमंड था भक्तिविन ठाकुर के साथ चर्चा हुआ था बहुत लेकिन किसी भी हालत से भक्तिवन ठाकुर का व्याख्या को गोहन नहीं किया अंदर में घमंड है जो भी हैं इधर देखो पहले काल बताया था दस नंबर श्लोक तक जो योग्य योग्योशिष्टासीन संतो मुचे सर्वकिल विष्वी भे तू अघम पापा ये पचनती आत्मकारणात् जोगों का अवशेष अगर ले लो किसी भी देखो कालेक बाद बताया था पू तमाम दुनिया होल यूनिवर्स में और हमारा ये पृथ्वी में जो कर्म चक्र चल रहा है चल रहा है ना सुबह से शाम तक देखो करोड़ों करोड़ आदमी सब अपना धंधा में लगे हुए हैं है कर्मचक्र इसके बोलता है भगवान के द्वारा जब बनाया गया कर्म चक्र चल रहा है बिना कर्म कोई नहीं रहे ऐसा चल रहा है वो कर्मचक्र अगर बंद हो जाए तो सृष्टि चलेगा सारे कर्मचक्र चल रहे लेकिन कर्म जोग्गो जो है वो योग्यो का था काम विस्तृत व्याख्या किया विस्तृत व्याख्या किया कल अभी प्रश्न ही है तो ये जो योगों जुग, का अवशेष जो है वो आप पालो तो अच्छा है अगर योग्यवशेष नहीं है योग्य बोल के कुछ नहीं है आपका दिल में अपना मनमानी चल रहे हो शास्त्रों का खिलाफ़ चले हो यू ट्राइंग टू लीड योर लाइव अकॉर्डिंग टू योर ओन विल आपने इच्छा के अनुसार आपका जिंदगी को चला रहे ना तो शास्त्रों का विचार जो भगवान खोद बताए तस्मात तो शास्त्र प्रमाण अंत्य कर्जा कर्जो व्यवस्थित हो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इसका पूरा विचार शास्त्रों में दिया गया तुम घबड़ाते क्यों हो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए तो अस्मात शास्त्रो प्रमाणं अंत्य कर्जा कर्जो व्यवस्थितो। क्या करोगे क्या नहीं करोगे क्या व्यवस्था ये सब तो दिया गया अब इसका कोई विचार किसी आदमी ना करे पढ़वा ना करे तो उसका लिए क्या वो जो अपना लिए जो खाना बनाएगा फ्लैट के अंदर में बीवी बच्चा और अपा है बस अच्छा अच्छा खाना लाओ पकाओ और खाओ ना उस ना तो उसका घर में कोई अतिथि आता है ना तो कोई आता नहीं आएगा भी आएगा अपना रिलेशन आएगा बता के यहाँ एक सुंदर भारी विषय है जो घर गृहस्थी में रहता है वो भी काल बताया था काल बताया था ना अब नहीं थे उसमें दे देवऋन देव से लेकर ऋषि ऋण देवऋन पितु सब बताया था ये जब भी था इन ऋणों से कैसे छुटकारा मिलेगा ऋषि से आपको छुटकारा मिलेगा जब ये जो भारत भूमि में वेत का अनुसार जो व्यवस्थित है ये जो वेद व्यवस्थित है ना इसमें जो आपका पास नियम आते आ रहा है ठीक है और जो आप सीखे हो शास्त्रों का ज्ञान आदि जो सीखे हो वो ज्ञान आप किसी का साथ बंटवारा करो जो ज्ञान आपका मिला है वो किसी को दो तो आपका क्या ऋषि दिन जाएगा ऋषि दिन जाएगा ना और जो मेटेरियल ज्ञान जो आप लाभ किया फिजिक्स केमिस्ट्री का और कुछ ये ज्ञान तो देता ही आदमी पैसा का विनिमय लेकिन विशेष करके बात है कि जो मनी ऋषियों से हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान का अगर बंटवारा आप करने में कार्पण्य दिखाओ कृपण हो जाओ तो आपका ये जो ऋण है जाएगा नहीं देव ऋण कैसे जाएगा बड़े देव ऋण जाएगा आप देवता जो है देवताओं को जो देना है पूजा आदि जो करके देना है वो सब करो हवन करो करके इंदिरा सुहा आदि करो देवता का है ना नर्पण हो जाएगा ऐसा देव ऐसे ही जाता है देवता तुमको कि सहायता कर रहा है तुम भी करो ऐसा करके और पितृण कैसे जाएगा आपका जब पिता पर बाबा सब चले गए पधारे तो उसको उसका लिए जो तर्पण क्रिया जो देवी का जो महलाया महलया आता ना महालया का दिन तर्पण आदि करता नहीं तर्पण जानते हो ना और सब अपना पूर्वजों के लिए सब तर्पण तिल आदि सब देता है ये तर्पण आदि के द्वारा आपका पितृण जाएगा और आपका पितृण और एक है वो है आप शादी कर करने के बाद आपका अगर पुत्र जन्म हुआ तो पितृण जाता है जिसका पुत्र पु, पुत्रों जन्म नहीं हुआ पितृण से मुकुब नहीं है पुत्र होना जरूरी है ये सब बात है फिर आप भूत ऋण कैसे जाएगा इसका भी बताया था खाने का व्यवस्था हुआ है अब वो खाने का रोटी बन गया सब कुछ साती का हर का बारे में हम बात कर रहे हैं हम तो असुरों का विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो लोग करेगा ही नहीं मानेगा ही नहीं तो पहला जो रोटी है गोमाता को दे दो नियम है बाकी खाने का बाद जो बचेगा वो कुत्ता को दे दो नियम है महाभारत में ये सब है पहला हिस्सा गौ को खाने का बाद बच जाएगा गौ को देना नहीं आगे हम लोग तो करता है पैसा प्रसाद है ठीक है तो बच गया दे देते हो लेकिन नियम है पहला हिस्सा देना चाहिए बनने के बाद ठाकुर जी और उसका बाद तुरंत को माता को थोड़ा दे दो नियम कोई कोई बताएगा तुमको है नहीं कोई ऐसा करके भूत भूतरी जाएगा तुम्हारा पंछी पशुपाखी को थोड़ा दे दो चेंटी को थोड़ा सौ आटा डाल दो उसका सूरख का सामने उसका जो ये है ऐसा करके भूतरी जाता कोई अतिथि आ गया आपका घर में अपना खाना तैयार है अब सोचोगे अरे मेरे को ऑफिस जाना है थोड़ी इसको देना है बाद में खाए खा खाए हम तो आगे खा के जाए ये सब बेकार की बात हो गया आपका अतिथि नारायण सरो उसको पहला देना आजकल कोई मानता नहीं जगों का अवशेष खाने से कितना मंगल है इसको समझा समझाने के लिए एक नोकुल का कहानी है गिलाड़ी गिलाड़ी है ना वो गिलाड़ी जानतो वो घूमता है काठ बिरादी गिलाड़ी बोलते हैं वृंदावन में एक गिलाड़ी ये जुधिष्ठिर महाराज का जो यज्ञ हुआ कौन सी राष्ट्रीय जगो उस जग्गो में आकर ऐसा लुटपूट हो रहा है प्र, जो प्रसाद बचाओ उसमें आओ ज्युधिष्ठिर महाराज घबरा के देखते रहे कि कौन है कहाँ से आया आधा जो है उसका स्वर्ण सोने का मा भी आधा शरीर बाका आधी बाका बाकी जो आधा है वो ऐसा ही है नॉर्मल ज्युधिष्ठिर महाराज देखते रह कि कहाँ से आया एक आश्चर्य की चीज है और पूछे आप कौन हो कहाँ से आए हो तो वो बोले महाराज हम सोचे कि आप ज्युधिष्ठिर महाराज हो आप राष्ट्रीय जोग कर रहे हो तो हम सोचिए यह बड़ा महिमा है भगवान श्री कृष्ण आपको ये योग्य करने के लिए कहें तो तो आपका आधा शरीर सोने का जैसा हो गया कैसे बोले यही तो बात कह रहा हूँ सुनो तो सही भले ऐसा हुआ है कि वो जो कुरुक्षेत्र है वहाँ एक ब्राह्मण था शुद्ध ब्राह्मण बहुत शुद्ध वो अपना पास द्वंद नहीं था उच्छलन भी जो भी संगोड़ थोड़ा बहुत हो जाए उसी से गुजारा कर लेते थे, थे। उच्चिलन व्यक्ति जानते हो जैसे तुम्हारा खेत है तुमने जौ जौ बुने हैं वो जौ लगा दिया या गेहूँ लगा दिया तुम फसल को आलू लगा दिया तुम फसल को उठा के लेके गया गया ना एक शुद्ध एक शुद्ध ब्राह्मण मालिक को पूछे अब सब वो लेके चले गए तो इसी खेत में अगर दो चार मिले हम ले सकते हाँ, हाँ खूब लो समझा मेरा बात वो तो उठा के लेके गया मालिक उसका बाद उसका इजाजत लेके बोले अगर आप मिट्टी के अंदर दो चार कुछ मिले हमने खुद देखे वृंदावन में रहते थे, थे ऐसा आता था आके बहुत मिलता था दो एक बस्ता मिल जाता ढूंढ़ ढूंढ़ के कहाँ कहाँ सब मिल जाता इसको बोलता है उछलन भिती तुम इसका भोजन करके देखो कितना पावर आता है आज बिशोई का खा देखो हमारा बात मिलो हम गीता सामने आए शोध आपको हम हम ऐसा गप बोलने के लिए बैठे नहीं जो आपको संदेह होगा आम प्रैक्टिकली आई कैन शो यू कितना पावर होगा आपका तो इस समय में वो बोले कि हम जो कुरुक्षेत्र में गए तो वहाँ इतना एक शुद्ध ब्राह्मण था वो उच्छीलन वित्ती के द्वारा उसी दिन उसका भाग्य में थोड़ा जौ मिला था जौ जानते हो सातु और पानी थोड़ा संजप गुड़ आदि सब मिला और वो भोग रखा हुआ है वो ठाकुर जी को दे के खाएगा इसी समय एक एक व्यक्ति आ गया बड़ा भूख प्यासी प्यास के मारे और बोले आपका पास कुछ भोजन का है तो हमको दे दो जरूर ये है आपका खाओ बहुत भूख था सारे खा लिया खाने के बाद पात्रों जो है पत्ता पत्तल जो है पड़ा हुआ है उसका बाद ब्राह्मण का इतना संतोष हुआ को बोले आज हमारा सार्थक हुआ कि ठाकुर जी आए इस रूप पकड़ में खा के गया नारायण स्वरूप होते शास्त्र में आ वो जो, वो जो जो काठविराली है गिलाड़ी वो क्या क्या वो क्या उसी पात्र में जाके उसी जो वो जो आया था ब्राह्मण का दिया हुआ दूसरा एक आया था खाया था वो जो जग हुआ था निजोग हुआ था ना अतिथि जोग हुआ उसने जो खाने का बाद इतना आनंद हुआ उसका दिल में वो लुटपुट हुआ होने का वह आधा सोने का वर्ण हो गया वो खुद बोल रहे हैं महाभारत बोले महाराज वो पत्तर जो पड़ा हुआ था उसमें हमने ठोककर लगाया खाया खूब जो पड़ा बचा हुआ था थोड़ा और उसके बाद हम देखा लुटपुट खाया अंतर में बड़ा संतोष हुआ और मेरा आधा शरीर स्वर्ण वर्ण हो गया सोने का वर्ण हो गया जुधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि हमने सोचा था ये तो छोटा मोटा जुग्गो था ये भी तो एक किस्म का जुग्ग है ना जग्गो नहीं है ये भी तो छोटा मोटा योग्य है हम सोचा ये तो छोटा मोटा योग्य है ज्योधिष्ठिर माज का इतना बड़ा योग्य है राष्ट्रीय युग शायद इसमें हमारा पूरा शरीर सोने का होगा हम लुटपुट करने के लिए आए देखा हमारा हुआ नहीं तो हम विचार किया कि आपका इतना बड़ा राष्ट्रीय युग है इससे बड़ा महिमा रखता है वो जो ब्राह्मण का क्षुद्र ब्राह्मण का वो जो शुद्ध शुद्ध ब्राह्मण का जो यज्ञ था इत कितना बड़ा महिमा था ग्लोडी जब परमात्मा भगवान कितना संतुष्ट हुए ब्रजभूमि में एक दफे हुआ सच्चा बात सुन लो ब्रजभूमि में एक दफे हुआ एक चौरासी कोष हम लगाते रहते हैं हर साल हमारा एक काम है और महाराज करते करते एक जगह साधु का झुंडू है विराट वो जगह बड़ा जमात है वो खाना पीना चल रहा है वो रोटी बन रहा है और प्रसाद बांटा बाहर का आदमी भी खा रहा है एक व्यक्ति आया आके अपना पूरा जिंदगी का कमाई इतना गरीब है इतना गरीब है काम का कहानी बता रहे काम बन बृंदावन में काम का सच्चा कहानी बता रहे वो गरीब वो इतना प्रेम हुआ उसको वो अपना जिंदगी का जितना कमाई है वो सब इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा बीस हजार रुपया भी होगा नहीं वो मुश्किल से बचाया उसको इकट्ठा करके और बाबा का पास जो महंती था महंति को आके बोला हमारा पूरा जिंदगी का एक कमाई है आपका हाथों में हम दे दिया आप खूब सेवा में लगा दो हमारा जिंदगी में ये सार्थक हो जाए बाबा आनंद होके उसको माइक में अनाउंस करना शुरू हो बोले माइक में मत बोलो हमको ऐसा दरकार नहीं बोले ये जो आज दान दिया है ये दान जो है सर्वोत्तम दान है तुम्हारा पास करोड़ों रुपया का धन है तुम उनमें से एक धनी एक संतो महात्मा को दस हजार रुपया दे दिया भंडारा के लिए ये सबसे बड़ा बात नहीं है तुम्हारा पास करोड़ों रुपया का जायदाद है उनमें से तुम दस हजार रुपया मुश्किल से संत महात्मा को दे दिया ये धन अच्छा है कि वो जो है जो व्यक्ति ब्रजवासी ओ उसका पूरा जिंदगी का कमाई आंसू लेके पूरा बाबा का हाथ में दे दिया हमको कुछ नहीं चाहिए बस कृपा चाहिए आपका बाबा ने उस दिन आंसू लेके बोला ऐसा ये जो दान है ये सर्वोत्तम दान है क्योंकि जो है सब दे दिया और कुछ बचा नहीं है कैसे हम जिएंगे कैसे किया वो नहीं अब उसका नाम था महाराज गड़बड़ सिंह वो आदमी का ब्रजवासी का नाम था गड़बड़ सिंह अब बाबा ने लाज हंसी करके बोला नाम तो इसका गरवर सिंह है लेकिन काम गरवर नहीं है बहुत अच्छा काम है ये तो सच्चा काम किया मैया ने रख दिया किसी भी मज़ा करके गरवर सिंह इसका नाम रख दिया लेकिन काम तो गरवर नहीं इतना सुंदर काम है देखो तो ऐसा मत सोचो कि हमने बड़ा कुछ कर दिया भंडारा कुछ कर दिया बस में हमारा कुछ ऐसा भक्त में ठाकुर जी जब बजाय व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम तुम सब करो हम ये नहीं बोले तुम भाग के चले जाओ ये हम तुमको डर नहीं दिखा रहे तुम लोग तो सब इस चरण में हमारा विनती है कि हमारा विचार जो है जो महापुरुषों का विचार ये कोई समझता नहीं फिर उल्टा चला जाता इसी में, में मेरा दुख होता है कभी कभी लगता है इस पूरा कथा बंद कर दे बंद करके पूरा नवाला लेके क्यों हमको तो फर्क नहीं पड़ता हम तो बुड़ बुड़ बुड़ पागल का माँ भी ठाकुर जी गौरी कथा बोलेंगे सूर्यकुंड में सूर्यकुंड में ऐसा बोलते थे कोई नहीं है ठाकुर जी को सुना देते अगर एक आ गया एक ब्रह्मचारी था उसको बोलते थे ऐसा नहीं को लाखों आदमी के सामने बोलेंगे और एक आदमी रहने से बोलेंगे नहीं हमारा क्या फायदा है कुछ लेने के लिए आए सुन लेकिन आदमी का विचार बहुत नेगेटिव है इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा समय खराब हो रहा है क्या यूटिलिटी है यही बात अगर हम लाखों आदमी के सामने बोलते तो उसमें कम से कम तो दस पंद्रह बीस 100 आदमी तो चेंज हो जाता यही बात एक एक महापुरुष था हम जानते थे वो सब महापुरुष हरिकथा बोलते थे महाराज उनका सामने एक आदमी बैठा हुआ है शिला स्वच्छिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर जी सानंद सुगद्यांज में बैठ के चारों ओर जंगल है आसाम को 4 बजे हरिकथा बोलते थे भागवत कथा ट्रांसेंडेंटल हरिकथा ठाकुर जी आएगा भागे सुनने के लिए लेकिन सोता कोई नहीं था गौर किशोर दर बाबाजी महाराज सुन रहे कभी कभी गौरकिशोर बाबाजी मार कृष्णदास बाबा जी मार नहीं तो गौरकिशोर बाबाजी मार नहीं है तो कृष्णदास बाबाजी महाराज जो भक्त शिल स्वच्छानंद भक्ति मे ठाकुर सेवक था जो अब साल की उम्र में छोड़ छोड़ दिया वो वो कृष्णदास बाबाजी महाराज नहीं जो हमारा गुरुवर्ग है पोपात का गण वो नहीं ये शिले सच्चिद भक्ति मे ठाकुर शिष्य थे सेवक अंतिम समय तक रहे मेरा कहने का मतलब है श्रीर सचिदानंद भक्ति ठाकुर भागवत व्याख्या कर रहे और गौर गौरकिशोर बाबा आंखें मूद कर सुन रहे आह क्या व्याख्या है दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि ऐसा व्याख्या करे है तो राधा रानी का निजी जन कमल मंजरी चैतन्य महापो का अपना आदमी है तो वही तो व्याख्या करेगा क्या तो सारा दुनिया दुनिया का शास्त्रों मुखस्त करके कर, क्या भाषण देगा भक्ति विनोद ठाकुर के सामने एक आदमी है अब ये बताओ कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे उसका कोई रिकॉर्डिंग है नहीं हम जैसा नालायक का रिकॉर्डिंग हो रहा है हमको अफसोस हो रहा है अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी का रिकॉर्डिंग होता वह अगर हम लाखों लाखों आदमी को सुनाते तो कितना आनंद होता मेरा गुरु जी का भी मुश्किल से खूब कम मिला पर किसो को सिमा यह रिकॉर्डिंग जो था कैसे तो खराब हो गया बड़ा इच्छा हो रहा है और उसका अनुभव जिसका अंदर में है वो कह सके ये सब बात जिसका अंदर में ये सब कृपा नहीं आया तो कैसे बोलेगा बोलेगा भरपूर कृपा आएगा भक्तिवीन ठाकुर तो उसका ही कहना बोलेगा है ना तो आप अगर बोलेगे आपने भक्तिवीन ठाकुर को देखे हो तो इसका उत्तर हम क्या देंगे आप अगर मेरा सामने बोलोगे कि भक्ति में ठाकुर को आप देखे हो आप इसका विचार बता रहे हो भक्ति ठग ठाकुर ये करते थे वो करते सारे विचार आप जिंदगी में पालन करने का कोशिश में लगे हो और चेष्टा भी कर रहे हो फिर भी आप देखे हो तो इसका उत्तर क्या देंगे हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे क्या बोलेंगे ना बोल देंगे ये भी अन्याय है हाँ बोल देंगे भी अन्याय होगा लेकिन हाँ बोलने से क्या होगा तुम बोलेगे झूठा बोल रहे है तुम बोलेगे ना गौरंग महापो को देखे हो नरोत्तम ठाकुर चैतन्य महापो को देखे हैं लेकिन चैतन्य महापो का पार्षद है बात यह है कि एक तात्विक दर्शन है एक जड़ दर्शन है जो लोग भक्ति में ठाकुर का रक्त मांसो देखने का कोशिश किया वो बोलेगा हाँ हमने देखे है भक्ति मनो ठाकुर को बोलेगा ना बाकी हमारा किसी गुरुवर को अगर बोले भक्त ठाकुर को देखे नहीं तो वो भी हम मानेंगे क्योंकि वो तो देखे हैं दर्शन तो वानी के द्वारा होता है ना दर्शन तो वानी के द्वारा होता है भक्ति में ठाकुर सिद्धांत तो भक्त में महापुरुषों का मुख से पिघालते हुए हमारा कानों में आया हम वो विचार के द्वारा देख लिया देखते नहीं हो भागवत जब भागवत जब महापुरुष कोई भागवत कोई महाभागवत जब भागवत पाठ करते हैं और आँखें मुख के अगर पाठ को सुनो आपका कृष्ण का दर्शन नहीं होता आता नहीं तमाम विचार आता है ना मन में कथा सुने रामलीला सुन रहे वो महापुरुष है मुख से और साक्षात जैसे राम अयोध्या छोड़ जा रहा है ये हो रहा है जंगल में गया और पानी आ रहा है आँखों में होता नहीं एक तो दर्शन नहीं है ये भी तो, तो दर्शन है कृष्ण लीला में एक सूरदास जी का कहानी आता है और ये हमारा चंद्र सरोवर में जो सूरदास जी है ये भी एक सूरदास जी है सिद्ध महात्मा वो सूरदास जी गौरगो मुनि के पास जाके बोल रहे हैं कि गर्ग जी आप मेरे को आंखें दे दो बोले किस कारण आप तो जन्म से आंखें नहीं है हाँ इसलिए बोल रहा हैं आंखें दे दो आपका किफा मिल जाए हम कृष्ण को दर्शन करेंगे गौरग जी हंसते हुए बोले क्या कि आपका कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ कहाँ दर्शन हुआ अब तो आंखें नहीं है क्या ठीक से बताओ जब आप कीर्तन कर रहे हो सब कर रहे हो आपका अंदर में एक बाल गोपाल झाँकी नहीं देता स्वयं सुंदर हाँ वो तो आता है कीर्तन के सामने सामरा सा इतना सुंदर रूप रंग ए इसका रूप का तुरंत नहीं गर्ग मुनि बोले यही तो कृष्ण है यही तो कृष्ण आपका दिल में दर्शन दे रहा है गोपाल जी आप फिर आँखें लेके क्या करोगे चाहो तो हम अभी दे दें लेकिन आंखों जब, आँखें जब मिले तो इसका इसका साथ साथ आपका जड़ दर्शन भी होगा और इसका जड़, जड़ जड़ वस्तु जो है उसको भी दर्शन करने का दर्शन आएगा ना आँखों का जब भी उसका विचार है तो कहने का बात है जिसको हृदय में कृष्ण दर्शन होता है वो थोड़ी आँखें खुलने का बाद वो जड़ दर्शन होगा कहने का मतलब है जो एकमात्र कृष्ण को ही आप दर्शन करो एक एकमात्र कृष्ण के ही दर्शन कर रहा है हृदय में आंखें खुलने के बाद ना मैं नानात्व तो दर्शन नानात्व तो, मतलब डाइवर्सिटी जो है वो सब दर्शन होगा चाहे कृष्ण संबंध नहीं दर्शन करे जो वैचित्र जो है कृष्ण संबंध लेकिन होगा तो दर्शन अब एक अकेला शाम सुंदर के दर्शन कर रहे तो बोले आम को आंखें नहीं चाहिए तो ये जो आंखें हैं दिव्य दर्शन है ऐसा बहुत सारे कहानी है हमारा पूर्वश्रम का पूर्वाष्ट्रम का एक कहानी है एक व्यक्ति केदारनाथ ए केदारनाथ नहीं और आपका अमरनाथ दर्शन करने के लिए जा रहा है उसका टीम जो है जा रहा है और देखिए एक अंधा है वो लाठी ठोक ठोक के जा रहा है एकदम डांट के जा रहा है और एक जगह वो रुका तो आपस में बात होना शुरू कर दिया तो आप अंधा जो आदमी है सूरदास जी नाम तो अंधा नहीं बोलना चाहिए सूरदास बोला सूरदास जी आप कहाँ जा रहे हो क्यों आप कहाँ जा रहे हो मैंने हम अमरनाथ हम भी अमरनाथ जा रहे हैं आप जाओगे कैसे आप तो अंधा आप कहाँ था आँखों में रोशनी नहीं कैसे देखोगे जब बोला उसका आँखों में पानी आ गया हर हर रोना शुरू कर दिया तो आप ही दर्शन करोगे हम नहीं दर्शन करेंगे हमा हमारा हमारा आँखें नहीं है तो दर्शन नहीं होगा तो वो समझ गया कहाँ इसको धक्का पहुंचा वो क्षमा मांग लिया हमको क्षमा करो हम उल्टा बोल दिया दर्शन तो आपका ही होगा क्योंकि आप हृदय से दर्शन करोगे ना डाँट के जा रहा है लाठी ठोक ठोक के ऐसा करके जा रहा है कहाँ अमरनाथ वही तो अमरनाथ तू दर्शन करेगा अमरनाथ तुमको दर्शन नहीं दे तो जाके क्या करोगे जोर जबरस्ती जाओगे हम नौजवान हैं हम जाके दिखा देंगे जाके क्या करोगे दर्शन होगा थोड़ी कुछ नहीं होगा तो जो है ये योग्योशिष्टासीन संतो मुचंते सर्व किलेश्वरी तेतु तेतुअम पापा जे पचंती आत्मकारुणात्म जो शिव अपना लिए बनाता है कोई यज्ञ का कोई परवाह नहीं करता तो क्या होता उसका तेतु तेतुअघम भंगते थे तो अगम एक एक ग्रास चावल लेके या रोटी लेके ऐसा करके मुख में डाले तो आप पाप जाएगा पाप राशि रोटी नहीं कर रहे हो आप रोटी नहीं कर रहे हो पाप खा रहे हो एक एक करके रोटी डालो पाप खा रहे हो समझाओ मेरा बात एक रोटी भी रहे और आप भूखा भी हो कभी कोई आ जाए या पशु पक्षी कोई भी आए उसको बाँट के खाओ दे के खाओ। इसका बड़ा महिमा काल भी थोड़ा बताया था इससे इसका व्याख्या में थोड़ा लंबा चौड़ा थोड़ा टाइम लग गया आज यहाँ तक रहे काल सुंदर व्याख्या होगा हाँ कैसे कैसे क्या ये तृतीय स्कंधों का। काल रहोगे तो अच्छा है ये सब व्याख्या सुनोगे वाछा कलपतर्वश्य के पास सिंध व्यवस पति पावन भ्यो वैश्व्य भ्यो नमो